श्री रामकृष्ण भक्त मालिका स्वामी ब्रह्मानंद महाराज के बलराम मंदिर में आने के बाद कुछ दिन स्वाभाविक रूप से ही बीते पर 24 मार्च 1922 सौ ईस्वी को अचानक उन पर विसूचिका का आक्रमण हुआ सभी की सलाह के अनुसार होम्योपैथी चिकित्सा होने लगी और वे धीरे धीरे निरोग होकर अन्य पथ ग्रहण करने लगे इस रोग की पीड़ा के बीच भी सदानंद जीवन मुक्त महाराज का हास परिभाष समान रूप से चलता जो चिंतामग्न भक्तों तथा सेवकों के मन में भी आनंद ला देता था एक दिन जब उन्हें बलराम मंदिर के एक छोटे से कमरे से हाल में ले जाया जा रहा था तो वे साहस्य उठ कह उठे अरे मरा हाथी भी लाख रुपए का होता है महाराज ने इतने विनोदपूर्ण ढंग से अपने रोग जीर्ण शरीर की ओर सेवकों का ध्यान आकर्षित किया कि इस गंभीर परिस्थिति में भी सेवक गण हसी न रोक सके रोग के दूर होने तथा उनके इस प्रकार के आमोदपूर्ण व्यवहार से भी हृदय में आशा का संचार हुआ परंतु वह बिजली की चमक के समान थे जिसने गहन अंधकार से पूर्ण दारुण वास्तविकता को क्षण भर के लिए दृष्टि से ओझल भले ही कर दिया था पर दूसरे ही क्षण उन लोगों में विस्मयपूर्वक देखा कि वे एक असाध्य तथा चित्त विभ्रमकारी भयानक संकट के सामने खड़े हैं अन्न पथ्य शुरू होने के दो दिन बाद ही महाराज में बहुमूत्र रोग का लक्षण दिख पड़ा जिसके लिए पहले तो एलोपैथी इलाज की व्यवस्था हुई फिर उसके कारगर न होने पर आयुर्वेदिक चिकित्सा का प्रस्ताव रखा गया सब सुनकर महाराज विनोद पूर्वक बोले फिर हकीमी इलाज ही क्यों बाकी रहे निर्विकार नित्य सिद्ध महापुरुष उस समय अपने शरीर को एक पृथक जड़ वस्तु के रूप में देखते हुए रोग की चिकित्सा तथा उसके फलाफल के बारे में पूरी से उदासीन थे जो भी हो कविराज श्यामदास बाबू आए सदानंदपूर्ण महाराज उनका विभूति भूषित मस्तक देखकर कर कह उठे महाशय आपने मस्तक पर जिनका चिन्ह धारण कर रखा है वे शिव ही सत्य है बाकी सब कुछ मिथ्या है यहां मिथ्या शब्द का किस अर्थ में प्रयोग हुआ था यह महाराज ही जाने भक्तों ने देखा कि उनका यह प्रयास भी व्यर्थ ही गया यथा क्रम शनिवार 8 अप्रैल का दिन आया उस दिन रात को 9 बजे साधु ब्रह्मचारियों तथा भक्तों को निकट बुलाकर महाराज ने सबको बारी बारी से स्नेहपूर्वक आशीर्वाद देते हुए कहा डरो मत ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या है फिर उपस्थित अनुपस्थित सभी संतानों का स्मरण करके उनकी कल्याण कामना करते हुए बोले बच्चों तुम जो जहाँ कहीं भी हो सभी का मंगल हो सबसे विदा लेने के बाद वे थोड़ी देर मौन रहे ध्यान मग्न महापुरुष मानो धीरे धीरे अतन्द्रिय राज्य के गहनतम प्रदेश में प्रवेश करने लगे अचानक उस घोर निस्तब्धता को भंग करती हुई उनकी उत्साहपूर्ण प्रसन्नवाणी मुखारित हो उठी वह देखो पूर्णचंद्र रामकृष्ण मुझे रामकृष्ण का कृष्ण चाहिए मैं ब्रज का राखाल हूँ लाओ मुझे घुंघरू पहना दो मैं कृष्ण का हाथ पकड़कर छम, छम छम छम छम नाचूंगा, कृष्ण आया है कृष्ण कृष्ण तुम लोग देख नहीं पाते अरे तुम्हारे आँखें नहीं हैं मेरा कृष्ण कितना सुंदर है कमल पर का कृष्ण ब्रज का कृष्ण यह कष्ट का कृष्ण नहीं है अब खेल समाप्त हुआ देखो देखो एक छोटा बालक मेरे शरीर पर हाथ फेरते हुए कह रहा है आओ चले आओ महाराज मौन हुए इसी भाव में रविवार भी बीत गया दूसरे दिन 10 अप्रैल सोमवार की रात को तो पौने 9 बजे श्री कृष्ण के मानस पुत्र राखाल ने नित्यलीला में प्रवेश किया मंगलवार को वह पावन शरीर बेरूर मठ मिलाकर चंदन धूप अगरू आदि सहित पवित्र होमाग्नि में अर्पित हुआ